यजुर्वेदी यशावाश्योपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भास्कर भगवान मीमांसकों की प्रसिद्धि को आधार बना करके ईशावाश्यादि मंत्रों का अर्थ कर्म कर्माशेष आत्म में ही होगा इसे बता रहे हैं इस अभिप्राय से सिद्धांतियों ने टीका में मीमांसकों की एक जो प्रसिद्धि है उसे बताया कि यत्पर शब्द सशब्दार्थ ये मीमांसक मत में प्रसिद्ध नियम है कि शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य है वही उस शब्द का अर्थ माना जाता है तो ईशावास्यादि मंत्रों का तात्पर्य जिस अर्थ में निश्चित होगा ईशावास्यादि मंत्रों को माना जाएगा उसी अर्थ वाले इन मंत्रों का भी अर्थ माना जाएगा और ईशावास्यादि मंत्रों का अर्थ तात्पर्य विषय कर्म अशेष आत्मा सिद्ध होता है कैसे सिद्ध होता है तो कहते हैं तात्पर्य निर्णायक सभी विचारको ने छह की एक वाक्यता एक प्रमाण है दूसरा अभ्यास है तीसरा फल है अभ्यास अपूर्वता चौथा फल और पांचवा अर्थवाद और छठा युक्ति, उपपत्ति, तो इस प्रकार ये छे प्रमाण माने गए हैं तात्पर्य निर्णायक और ये छे के छह प्रमाण ईशावास्यादि मंत्रों का तात्पर्य विषय अकर्मशेष आत्मा होगा इसे बताने के लिए विद्यमान है हा हाँ, सभी विचारक मानते हैं तो मीमांसक भी मानते हैं वो अंगांगी भाव को बताने वाले वो अलग और तात्पर्य निर्णायक छः प्रमाण अलग अंगांगी भाव को बताने वाले छह प्रमाण हैं: श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उससे अंगांगी भाव का निर्णय होता है और तात्पर्य निर्णय करने वाले ये छे प्रमाण हैं और इन छह प्रमाणों के आधार पर सभी विचारक मानते हैं वाक्य का तात्पर्य विषय निर्धारित होता है तो ईशावाशादी मंत्रों का तात्पर्य अर्थ क्या होगा इसका निश्चय भी इनी प्रमाणों से होगा और इन प्रमाणों के आधार पर ईशावाश्यादि मंत्रों का अर्थ आत्म आत्मयाथात्म्य निकलता है इसे बताने के लिए कहा गया कि ये जो है ईशावास्यम यह उपक्रम इसमें भी आत्म आत्मयाथात्म्य बताया गया है जगत्याम् जगत्याम यंच तत्सर्वावाश्यम ऐसा जो प्रथम मंत्र का पूर्वार्थ है उसका अन्वय होता है और इस अन्वय का अर्थ निकलता है इस संसार में जो कोई भी वस्तु हैं वह ईश शब्द से लक्षित परमात्मा से परमात्मरूप से अच्छा अच्छादनीय है परमात्म रूप से अच्छादनीय का अर्थ है परमात्मा रूप से ग्रहण आ रहा है ग्रहण योग्य है संसार की हरेक वस्तु को परमात्मा रूप से ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा है जैसे किरीट कुंडल अंगूठी आदि का वास्तविक स्वरूप स्वर्ण तत्व होने से इन्हें जब स्वर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है तो कार्य का जो आकार है किरीट आदि वह जब सुवर्णाकार दृष्टि होती है तो उस समय आच्छादित हो जाता है स्वर्ण रूप से ही गृहित हो जाता है और अंगूठी आदि के अपने कार्य के जो आकार हैं, वह जब तत्वाकार दृष्टि रहती है उस समय विकाराकार दृष्टि विलुप्त हो जाती है बस विकाराकार दृष्टि का विलुप्त होना और तत्वाकार दृष्टि का बने रहना यही विकारों का तत्व से आच्छादित होना है हाँ तदरूप से गृहित होना तद रूप से गृहित होना तो विकार है जगत की हर एक वस्तु और उसका तत्व है ईश शब्दित परमात्मा तो हर एक वस्तु का परमात्म रूप से ग्रहण ये हो जाता है ईशावास्यम का अर्थ हरेक वस्तु का अपना अपना जो आकार है उस आकार से उस वस्तु का ग्रहण न करके उसके अंदर विद्यमान जो सचित आनंद रूप से परमात्मा है वो रूप से ग्रहण ये तत्व रूप से ग्रहण हुआ और तत्व रूप से ग्रहण होगा तो नाम रूपात्मक जो वस्तु है, वह विलुप्त हो जाएगी तो नाम रूप का विलुप्त तो होना विकार के और तत्व का ही गृहित होना ये है तत्व रूप से वस्तु का आच्छादन ग्रहण का मतलब एक ईशा शब्दित तो परमात्मा की चर्चा ईशावास्य उपनिषद के उपक्रम में हुई है और उपसंगार है ईशा के ज्ञान की चर्चा का सपर्यगा चुक्रम अकाय अवर्णम इत्यादि से तो इसमें भी एक व्यापक अशरीर निर्विकार चेतन रूप परमात्मा की ही चर्चा हुई है तो उपक्रम और उपसंहार में एक अर्थ की चर्चा यदि होती है तो माना जाता है उपक्रम उपसंहार को एकार्थक और एकार्थक उपक्रम उपसंहार का होना ही एक वाक्यत्व है ये एक प्रमाण है इससे निश्चित होता है कि उपक्रम तथा उपसंहार में चर्चित जो एक अर्थ है उसी में पूरे ग्रंथ का तात्पर्य है तो ईशावाश्यादि मंत्रों का तात्पर्य उपक्रम में चर्चित आत्मयाथात्म्य तथा उपसार में भी चर्चित जो आत्मयाथात्म्य है उसमें होगा ये प्रथम प्रमाण से निश्चित होता है ऐसे अभ्यास तो अनेजद एकम मनसो जयो इत्यादि से इसी आत्मतत्व का पुनः पुनः पुनः पुनः कथन कथन हुआ है, पुनह पुनह कथन का नाम है अभ्यास। तो के इत्यादि मंत्रों से उपक्रम में चर्चित आत्म आत्मयाथात्म्य का ही वर्णन होने से अभ्यासात्मक एक तात्पर्य निर्णायक प्रमाण भी ये बताएगा ईशा ईशावाश्यादि मंत्रों का अर्थ आत्मयाथात्म्य है और अपूर्वता कहा जाता है जो ग्रंथ में तात्पर्य विषयभूत अर्थ है उसका प्रमाणांतर से अज्ञात तत्व प्रमाणांतर का वह विषय न बने तो अपूर्वता मानी जाती है ग्रंथार्थ में तो ईशावास्यादि मंत्रों से अतिरिक्त जो प्रमाण हैं प्रत्यक्षादि उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय भी यह आत्म आत्मयाथात्म्य नहीं है इसे बताया गया ईशावाश्योपनिषद के ही नयन देवा अपनुवन इस वाक्य से यह मंत्र बताता है कि देव शब्द से उपलक्षित प्रत्यक्षादि प्रमाण ये नत्मयाथात्म्य तो नर्थ है न विषयी कुरन उन्होंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को विषय नहीं बनाया प्रत्यक्षादि प्रमाणों ने का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आत्मयाथात्म्य अज्ञात है तो ये अपूर्वता मानी जाती है प्रमाणांतर से अनधिगत अनधिगतत्व तो रूप अपूर्वता भी आत्मयाथात्म्य में है ये भी एक प्रमाण बन जाता है और चौथा प्रमाण है फल और फल बताया जा रहा है तत्र को मोह कशोक एक अनुपश्यत इस मंत्र से ईशा ईशावाश्यादि मंत्रों का तात्पर्य विषयभूत जो आत्म एकत्व है, ब्रह्मात्म एकत्व है ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा का अभेद है इसको अनुपश्यतकार्थ है, अनुभवत तो ब्रह्मात्म एक का अनुभव करने वाला अर्थात अहम ब्रह्मास्मृत्याकारक साक्षात्कार जो हैं उसके जीवन में कौ मोह जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति हो रही है इस अनुभूति के पश्चात फिर शोक मोह नहीं रहता हैं शोक मोह की समूल निवृत्ति यह ईशावास्यादि मंत्रों के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान का फल है वो फल भी यहाँ पर बताने वाला मंत्र विद्यमान है यह चौथा तो प्रमाण है इससे भी ज्ञापित होता है कि जिसके ज्ञान से शोक मोह की निवृत्ति हो रही है वह ईशा ईशावाशादी मंत्रों का तात्पर्य विषय है ईशावाश्यादी मंत्र तत्पर है का मतलब आत्मयाथात्म्य परक है आत्मयाथात्म्य ही ईशा ईशावाशादी मंत्रों का अर्थ है यह फल रूप प्रमाण भी बताएगा इसके बाद बचता है अर्थवाद और उपपत्ति। इसे बता रहे हैं टीकाकार अर्थवाद और उपपत्ति को तत्र को तत्को मोहकशोक एक तो इति फल संकीर्तनाच यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं आगे हैं इति भेद कर्मकरण कून नेबीजीषोभेदर्शिन कर्मकुवादेन असूरियाम तया स्तुतत्वात् से अर्थवाद बताया गया असूरियाम नामते लोका अंधेन तमसा वृतागछति के चात्मनुजन हनुजनाह ये जो मंत्र है ये ब्रह्मात्म एकत्व की प्रशंसा करता है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान की प्रशंसा करने वाला मंत्र है भेद ज्ञान की निंदा करके एकत्व ज्ञान की प्रशंसा कर रहा है भेद ज्ञान की निंदा कैसे हो रही है तो कहते हैं कि जो आत्मघाती जन है आत्मघात कहा जाता है आत्मा का अनादर जो अति संभावित होता है उसका अनादर भी माना जाता है उसका घात ही तो सबसे संभावित याने महान है आत्मा महतोमहियान है ना और उसका अनादर है वह देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है उसे देश काल वस्तु से परिचिन्न समझना ये उसका अनादर माना जाता है आत्मा का और जिन्हें देश काल वस्तु से आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है अनादि काल से देश काल वस्तु से आत्म स्वरूप का अज्ञान ही जिनके बुद्धि में विद्यमान है छाया हुआ है वे देश से अपरिछिन्न आत्मा को परिच्छिन्न देखते हैं शरीर मात्र परिमाण वाला शरीर रूप ही देखता हैं और अकर्ता आत्मा है उसे कर्ता समझते हैं अभोक्ता आत्मा है उसे भोक्ता समझते हैं और नित्य है उसे जन्म मरणशील समझते हैं यह काल से अपरिचित का, आत्मा को काल से अपरिचित आत्मा को काल से परिचिन्न समझना हुआ और उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं लेकिन आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु को आत्मा के तरह ही वास्तविक समझना तात्विक समझना पारमार्थिक सत्ता वाला समझना ये वस्तुकृत आत्मा में मानना है ये आत्मा का अनादर है और ऐसा जो आत्मा को देखते हैं उन्हें माना जाता है आत्मघाती आत्महन आत्म आत्मघ्न जैसे शत्रुघ्न होता है ऐसा आत्मघ्न आत्मा का हनन करने वाला और ऐसे जो आत्मा के हनन करने वाले हैं उन्हें शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त होता है आसुरों के योग्य लोक असुरया नाम लोका लो का अंधेन तमसावृता इससे बताया जा रहा है कि घोर अंधकार से यानी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित जो लोक हैं भोग प्रधान लोक ये संसारण तप पाती ही वो नरक भी और स्वर्ग भी दोनों लिए जाते हैं वे अन, आ, आ, आ, घन अंधकार से व्याप्त हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से भोग प्रधान होने से और उन्हीं को प्राप्त कर लेते हैं शरीर को छोड़कर के आत्मघाती लोग का मतलब आत्म अज्ञान का फल लोक की प्राप्ति ये बताकर के आत्मज्ञान की निंदा की जा रही है और आत्मज्ञान आत्मअज्ञान की निंदा द्वारा आत्मज्ञान की प्रशंसा हो रही है आत्मज्ञान का निवर्तक जो आत्मज्ञान है उसे प्रशस्त बताया जा रहा है जब तक आत्मअज्ञान रहेगा अविद्या रहेगी तो आसुर्य लोक की ही प्राप्ति होती रहेगी और उस आसुर्य लोक की प्राप्ति का हेतु हेतुहूत अज्ञात निवर्तक ज्ञान है वह मोक्ष दिलाता है इस प्रकार ये आत्मज्ञान की आत्म एकत्व ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है ये अर्थवाद है इसे यहाँ पर बताया कुर्वन नेवेह इति मैंने कुरुन ने बेह कर्माणी जिजी विशेषतम समा इस मंत्र के द्वारा विहित जो कर्म है उस कर्म का अधिकारी कौन है जीजी विशु विषु जीजी विसा कहा जाता है जीजी विशु कहते हैं जिसके अंदर जीजी विसा है जीजी विसा कहते हैं है जीने की इच्छा को जो जीना चाहता है उसे जीजी विषु कहा जाता है आ? जीव प्राण धारणे धातु से सन प्रत्यय हो करके जीजी विस जीजी विष धातु बन जाता है सना धातों से धातु संज्ञा होती है और फिर सनासंस भिक्ष ऊ ऐसा एक पाननीय सूत्र है कृदंत में उससे ऊ प्रत्यय हो करके जीजी विशु बन जाता है उसका षष्टी का एक वचन है जीजी विशोह जैसे भिक्षु बनता है जिज्ञासु बनता है पी बनता है ऐसा जीजी विशु का अर्थ होता है जीने की इच्छा वाला तो जीने की इच्छा जिसके अंदर है उसे कुरवन नेवेह बह यह मंत्र कहता है कि जीने की इच्छा कर रहे हो तो जीवो लेकिन आलसी बन करके नहीं कुरवन एव जी विषय ऐसे लगाना तो कर्मानी कुरवन एव कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो भोग भोगने के लिए नहीं मानव शरीर में आए हुए जीवों को शास्त्र यह पुरुषार्थ करने की योनि होने से कहता है कि पुरुषार्थी बन करके जीने जीवो है क्या हाँ हाँ, तो ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी की योग्यता संपादक निष्काम कर्म को करने के लिए कह रहा है वो सकाम कर्मों का अभ्युदय फलक कर्म है वो कर्मकांड का विषय इसलिए कर्मकांड का अनुबंध चतुष्टय बताते समय अभ्युदय को बताया जाता है फल अभ्युदय कहते हैं संसार अंतपाती पाती उत्कर्ष को अधिक पारलौकिक जो उत्कर्ष है वो अभ्युदय शब्द का अर्थ है और उसका साधन बताने के लिए कर्मकांड है कर्मकांड का प्रयोजन है अभ्युदय अभ्युदय चाहने वाला है अधिकारी और उस अधिकारी को अभ्युदय के साधन के रूप में कर्म को बताने वाला है ये कर्म कांड ज्ञान कांड का प्रयोजन है मोक्ष मोक्ष को चाहने वाला है अधिकारी और उसके साधन के रूप में साक्षात साधन के रूप में ज्ञान निष्ठा को बताने वाला है ईशावास्यम इदम सर्वम यह मंत्र और जिसके अंदर ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं है उसे ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्धि के लिए कर्म रूप साधन बताने वाला ये कुरह कर्माणी ये मंत्र हैं ये अभ्युदय फलक नहीं है इसका परंपरा चित्त शुद्धि विवेक वैराग्य ज्ञान द्वारा मोक्ष प्रयोजन है जिसे गीता ने कहा न कर्मणा मनारंभात न स्कर्मे पुरुषोष्णुत है नष्कर्मे है मोक्ष तो जिसका चित्त शुद्ध नहीं है ऐसा मनुष्य निष्काम कर्मानुष्ठान किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि निष्काम चित्त अशुद्ध होने से निष्काम कर्म किए बिना अशुद्धि दूर होगी नहीं और शुद्ध चित्त से ही विवेक पूर्वक वैराग्य होता है और विवेक विवेकपूर्वक वैराग्यवान श्रवण मनन निधिध्यासन करता है तो ब्रह्म साक्षात्कार होता है ब्रह्म साक्षात्कार से मोक्ष होता है इस प्रकार इस परंपरा से शब्दित मोक्ष का साधन बन जाता है कर्म ज्ञान की उत्पत्ति तक उसका उपयोग है मल नामक दोष की निवृत्ति द्वारा ऐसा कुर्वन ने बेह इत्यादि मंत्र बताएगा इस अभिप्राय से उपनिषद में यह मंत्र आया है आगे भी आएंगे यानी ये दोनों तो सूत्र हैं ईशावास्यम ये मंत्र और कूर्वने व्यह कर्मानी ये मंत्र ये दोनों सूत्रात्मक हैं इन्हीं दो सूत्रों की व्याख्या है तृतीय मंत्र से अठारहवें मंत्र तक बाकी मंत्र सोला मंत्र उनमें से तृतीय मंत्र से आठवें मंत्र तक ईशावाश्यम इस मंत्र मंत्र की व्याख्या हुई है और नव मंत्र से अठारहवें मंत्र तक कूर्व्यवेह कर्मानी इस मंत्र की व्याख्या है दो ही निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा को बताने वाला सूत्रात्मक वाक्य है ईशावाश्यम निष्ठा को बताने वाला सूत्रात्मक वाक्य है कर्वन्यवेह कर्मानी और इन दोनों का इन दोनों सूत्रों की व्याख्या है अनिजद एक क्या ना वो क्या था भी ये मंत्र वो असुरयनाम तेलो का यहाँ से लेकर के आगे वाले जो तक मंत्र हैं वो ज्ञान निष्ठा का सूत्रात्मक जो मंत्र है उसकी व्याख्या और कर्म निष्ठा का सूत्रात्मक मंत्र की व्याख्या शाती वो विद्याचा तो ये कहते हैं कि इति इति जीजीवीषोदर्शि कर्मक असुरानांदयात्मशन स्तुतवाद कूवनने व्य कर्मा इस मंत्र का मंत्र के द्वारा विहित तो कर्म के अधिकारी जिजी विषु विषु हैं जीजु विषु होते हैं भेददर्शी उन्हें आ, अनेक आत्मा प्रतीत होते हैं यद्यपि एक आत्मा है लेकिन आत्मविषयक अनादि अज्ञान बुद्धि में विद्यमान होने से एक आत्मा को ही उपाधि शरीर के भेद से भिन्न भिन्न देखते हैं इसलिए भेददर्शी भेद कहा जाता क्रियाकारक फल भेद का दर्शन जिनको हो रहा है स्वभावतः। तो उनके लिए फिर कर्म करण अनुवादेना उनके कर्म का कर्मानुष्ठान का अनुवाद करके फल बताया गया असुरिया नामते लोका, का यानी लोक की प्राप्ति ये भेद दर्शन का लोक की प्राप्ति रूप फल बता करके ये बताया जा रहा है आ, आत्म एकत्व दर्शन मोक्ष रूपी महान प्रयोजन वाला है इस प्रकार ये स्तुति है आत्म अज्ञान की निंदा द्वारा आत्म एकत्व दर्शन की स्तुति ये हुआ अर्थवाद अब है उपपत्ति। उपपत्ति कहते हैं युक्ति को वो युक्ति बताई जा रही है तस्वीर तो तस्मिन दधाती। इसमें तस्मिन इस ईश्वराम से लिया जाता है प्रकृत ईश शब्दित परमात्मा को इसलिए तस्मिन यानी परमात्मनी सती परमात्मा के रहते हुए जैसे सती सप्तमी है और अपह शब्द का अर्थ है कर्माणी अपशब्द का तो अर्थ वाच्यार्थ होता है जल और लक्षार्थ है कर्म क्योंकि कर्म जल प्रधान होता है ना आचमन आदि से लेकर के संकल्प आदि में बहुत जल का उपयोग होता है प्रोक्षणादि के लिए भी इसलिए जल को माना जाता है जल से उपलक्षित कर्म तस्वीन शब्द का अर्थ हुआ परमात्मी सती और अपह शब्द का अर्थ निकला कर्माणी मातरिश्वा शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मांड का अध्यक्ष है ईश्वर की प्रथम संतान है और दधाती हैं वी है विदधाती विभाग करते हैं दधाती का कर्ता है मातरिस्वा यानी हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ परमात्मा से ही प्रेरित होकर के परमात्मा से ही नियमित होकर के नियम से क्या करते हैं कि प्राणियों के कर्म का विभाजन करते हैं वर्ण आश्रम विहित कर्मों को बताते हैं और उन कर्मों के अनुसार उनके फल को प्रदान करते हैं इसलिए उनको कर्मफल विधाता कहा जाता है हिरण्यगर्भ को वो विधाता है विधाता है का मतलब कर्म फल का विभाजक है प्राणियों के अपने अपने कर्तव्य का और कर्तव्य अनुसार फल का संपादक है ये सब परम हिरण्यगर्भ स्वयं की प्रेरणा से नहीं करते हैं। तस्मिन शब्दित परमात्मा की प्रेरणा से करता है हिरण्यगर्भ की हिरण्यगर्भ के भी अंतर्यामी है परमात्मा जैसे हम लोगों के अंतर्यामी है ऐसे हिरण्यगर्भ के भी अंतर्यामी यही ईश शब्दी परमात्मा है जिनको यहां पर तस्विन शब्द से लिया जा रहा है। तो उन्हीं के संयमन से क्या होता है कि परमात्मा के नियमन से नियमित होकर के हिरण्य भी नियम से प्राणी मात्र के कर्म फल का विभाजन करते हैं प्रत्येक प्राणी को उनके द्वारा अनुष्ठित कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं इस संसार की व्यवस्था करते हैं व्यवस्थापक बनते हैं संसार की व्यवस्था का नियम से पालन करना ये हिरण्यगर्भ जिसके शासन से कर रहे हैं वह यदि ना हो तो हिरण्यगर्भ जैसी शक्तियों का नियम से संसार की सुव्यवस्था में प्रवर्तन नहीं होगा व्यापार नहीं होगा इससे ये ज्ञाप युक्ति बताइए कि हिरण्यगर्भ का नियामक हो तो हिरण्यगर्भ की नियम से प्रवृत्ति यदि नियामक न हो स्वतंत्र यदि हिरण्यगर्भ हो तो कभी नियमन करे संसार का कभी न करें ऐसा हो जाएगा इससे निश्चित होता है कि ईशावास्यादि मंत्रों का तात्पर्य विषयभूत सर्वांतर यामी परमात्मा है ये युक्ति बताई गई मातरिस शब्दित हिरण्यगर्भ की नियम से प्रवृति अन्यथा अनुपपत्ति रूप ये युक्ति है परमात्मा नियामक है तो नियम से प्रवृत्ति हो सकती है यदि नियामक ना हो तो नहीं होगी ये जो युक्ति है इससे भी ईशावाश्यादि मंत्रों का तात्पर्य षयूत आत्मयाथ्य है ये निश्चित होता। ये कहा गया कि निश्चतापोमातस्वादाती युक्च आगे उपनिषद अस् उपनिषद अश् उपनिषद यानी ईशावास्य उपनिषद का एक्कात्म्य ही तात्पर्य ऐकात्म्य में ही तात्पर्य है ये देखा जाता है ये निश्चित होता है दृश्यता नहीं निश्चयते तो इस उपनिषद का तात्पर्य ऐकात्म्य में है आत्मयाथात्म्य में है यह निश्चय किया जाता है इन तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से ये बताया गया तो कहते हैं जैसे तात्पर्य के निर्णायक इन प्रमाणों से ईशावास उपनिषद का तात्पर्य विषय आत्म आएक, एकात्म्य है ये निश्चित हुआ ऐसे बाकी जो उप हैं उनका भी इन्ही उपक्रम उपसारादि तात्पर्य निर्णायक परमाणु से तात्पर्य का विषय एकात्म्य ही निश्चित होता है बाकी उपनिषदों का भी इसे टीकाकार कह रहे हैं आगे कि एवं अन्यसा अपि उप निषदा उपक्रम उपसार ऐक्य रूप अभ्यास अपूर्वता फलवत्ता अर्थवाद युक्ति उपपदानी तात्पर्य निर्णय भ्यासअपूर्वता फलवत्तापात्पर्यनिर्णय लिंगाक समुच्चयन चम्मा तत्वा बाकी उपनिषदों का भी तात्पर्य विषय आत्म एकत्व तो ही होगा इसे हमने इन्हीं तात्पर्य निर्णायक उपक्रम आदि का एकरूप्यादि रूप प्रमाणों के आधार पर बताया है वो कहा बताया है तो आनंद जी के द्वारा रचित ही एक ग्रंथ है तत्वालोक तत्वालोक नाम का एक ग्रंथ है उस तत्वालोक नाम के ग्रंथ में समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषय आत्म एकत्व तो ही है इसे उपक्रम उपसारादि प्रमाणों के आधार पर बताया है आनंदगिरी जी ने उस ग्रंथ में तत्वालोक में तो ये कहते हैं कि एवं तो दृष्टांत हो जाएगा ईशावासी उपनिषद का जैसे उपक्रम उपसंगादि के आधार पर तात्पर्य विषय आत्म एकत्व एक यहाँ पर बताया गया ऐसे सभी उपनिषदों का तात्पर्य विषय आत्म एक ही है इसे हमने उपक्रम उपसंगारादि प्रमाणों के आधार पर तत्वालोक नामक ग्रंथ में बताया है इसलिए कहते हैं यहाँ पर नहीं बताया जा रहा जिनको बाकी उपनिषदों का भी तात्पर्य विषय आत्म एकत्व तो ही कैसे हैं इसे समझना है तो वे तत्वालोक नामक ग्रंथ का अध्ययन कर लें तो समझ में आ जाएगा ये यह यहाँ पर कहा तो ये जो छह प्रमाण है ना कोई जरूरी नहीं है कि छह प्रमाणों में से सभी के सभी प्रमाण एक ग्रंथ में हो एक दो प्रमाण होने से भी तात्पर्य का निर्णय हो जाता है जैसे अंगांगी भाव के निर्णायक जो छह प्रमाण है श्रुत्यादि वे छ के छ एक ही अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए होने चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं होती छह में से एक होने से भी दो होने से भी या तीन होने से भी चल जाता है या सभी हो तो और भी पुष्ट हो जाता है लेकिन एक होने से भी निश्चित हो जाता है और वो निश्चय सुदृढ़ हो जाता है जितने अधिक इन छह प्रमाणों में से अधिक से अधिक प्रमाण पुष्टि के लिए आ जाएंगे तो निश्चय और पुष्ट हो जाता है दृढ़ हो जाता है ऐसे ग्रंथ के तात्पर्य निर्णय के लिए बताए गए जो छह प्रमाण हैं उनमें से एक दो प्रमाण होने से भी तात्पर्य का निश्चय हो जाता है और बाकी और प्रमाण हो तो उससे तात्पर्य निर्णय और सुदृढ़ हो जाता है तो तात्पर्य निर्णय की सुदृढ़ता के लिए बाकी प्रमाण सहयोगी बन जाते हैं इसलिए तत्वालोक में इन छह प्रमाणों में से बाकी उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय एकात्म्य ही होगा यह बताते समय कहीं एक प्रमाण ये कहा न कि समुच्चयन विकल्पेन न समुच्चयन वे शब्द का प्रयोग करके ये बता रहे हैं वहां टीका में आया ना विकल्पे न समुच्चयन व की युक्ति उपपाद उप नानी सठ उप तात्पर्य लिंगानी विकल्पे न समुच्चयन तो विकल्पे न का अर्थ में से कहीं एक या दो कहीं और समुच्चय का अर्थ है छः के छ बता करके हमने तत्वोक में सभी उपनिषदों का तात्पर्य विषय एकात्म्य है ये बताया है इति यानी इस कारण से नेह प्रत्यंते उपादना उपादन कहा जाता है प्रतिपादन को इन छह प्रमाणुओं के प्रतिपादन द्वारा तो विकल्पेना न समुच्चयन तो विकल्प या समुच्चय से विकल्प न समुच्चन है कि चा है चा है विकल्प या समुच्चय से वो च भी होने पर भी वा अर्थ में च समझना अस्मा भी ये चाभी के पास में चाभी है यदि तो च अर्थ में समझना अथवा अर्थ में यानी विकल्प विकल्प से अथवा समुच्चय से हमने बता दिया है और अस्मा भी का अर्थ है हम लोगों के द्वारा यानी मेरे द्वारा बताया गया है स्वयं के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है इति यह न प्रतन्यंत्य यह यानि ईशावाश्योपनिषद के भाष्य की टीका में नहीं बताया जाता यह शब्द को टीका यह शब्द से टीका ग्रंथ को लेना इस टीका ग्रंथ में न प्रतन्यंत का अर्थ है उनका विस्तार नहीं किया जाता ये रुक रहे हैं हम ऐसा आनंद जी कहते हैं इस प्रकार ये जो भाष्य में वाक्य था सर्वासाम उपनिषदा आत्मयाथात्मनिपण उपक्षत इसकी व्याख्या हुई टीका में अब टीका में भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है। गीता नाम मोक्ष धर्मच एवं परत्वात ये वाक्य भाष्य में इधर वाले पृष्ठ पर पाँच नंबर पृष्ठ पर अंतिम वाक्य गीताना मोक्ष धर्म पर इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंच प्रत्ये संवादोपी बलवत्वे कारण प्रसिद्धम कहते हैं एक ये भी नियम है प्रत्ये संवाद बलवत्ता का कारण होता है यह विचारकों में प्रसिद्ध है तो जहा वाद विवाद होता है तो दो पक्ष होते हैं एक जैसे यहीं पर मीमांसक और वेदांती में वाद विवाद हो रहा है ना? मीमांसक कहते हैं कि ईशावाशादी मंत्र कर्मशेष आत्मा के प्रतिपादक है कर्मशेष के प्रतिपादक है सिद्धांती कहते हैं अकर्म शेष आत्मा के प्रतिपादक ईशावाश्यादी मंत्र है तो दोनों का ईशावाश्यादी मंत्रों के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण हो गया ना, उनको ईशावाश्यादी मंत्र कर्मशेष के रूप में प्रतीत हो रहे हैं मीमांसकों को वेदांतियों को अकर्म शेष प्रतीत हो रहे हैं तो ये जो दोनों की अलग अलग प्रतीति है तो दो प्रतीतियां हुई इन दो प्रतीतियों में से कौन सी प्रतीति को बलवती माना जाए कौनसी प्रती को दुर्बल माना जाए तो इसके लिए दोनों भी अपनी अपनी प्रतीति का ही बलवत तो सिद्ध करने में लगेंगे लेकिन नियम के अनुसार सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारी प्रतीति बलवती है आपकी प्रतीति दुर्बल है तो इसके लिए एक नियम बताया जाता है प्रत्यय संवाद ये दो प्रकार की प्रतिति में से एक प्रतिति की बलवत्ता का कारण बन जाता है तो यहां प्रत्यय संवाद शब्द का अर्थ है तुल्य प्रमाण प्रत्यय संवाद यानी तुल्य प्रमाण तो समान प्रमाण विद्यमान होता है तो वह दो प्रती में से जिस प्रती में प्रत्यय यानी तुल्य प्रमाणत्व है उस प्रती की बलवत्ता को बताता है बलवत्ता का कारण बन जाता है ये यहां पर पहले एक सामान्य नियम बताया, जैसे पहले मीमांसकों की एक प्रसिद्धि बताई थी य पर शब्द शब्दार्थ और इसी नियम के आधार पर ईशावाश्यादि मंत्रों का आत्म आत्मयाथात्म्य ही अर्थ निकलेगा यह बताया गया अब ईशावाश्यादि मंत्रों का आत्म आत्मयाथात्म्य अर्थ हैं। वे है वे इसलिए कर्म अशेष हैं कर्म शेष नहीं है ये जो निश्चय हैं सिद्धांतियों का और मीमांसकों का निश्चय है कि ईशावाशादी मंत्र कर्म से है ये दो निश्चय हैं इन दो निश्चयों में से बलवान निश्चय जो होगा उसे स्वीकार किया जाएगा प्रमाण के रूप में और दुर्बल होगा वह अप्रमाण सिद्ध हो जाएगा बाधित हो जाएगा बलवान से तो सिद्धांति ईशावाशादी मंत्र अकर्मशेष है अकर्मशेष आत्मा के प्रतिपादक होने से ये जो अपनी प्रतीति है इस प्रती के बलवत्ता का हेतु बता रहे हैं कारण बता रहे हैं हा? हाँ, पूर्व पक्ष के मत में उसका विनिगमना का अभाव है सिद्धांति के मत में विनिगमना है तो इस अभिप्राय से एक ये नियम बताया कि प्रत्यय संवादी बलवत्व कारण प्रसिद्धम तो प्रत्यय संवाद यानी तुल्य प्रमाण प्रमाणम नंबर टिप्पणी में प्रत्यय संवाद शब्द का अर्थ टिप्पणी कार किया तुल्य प्रमाणम तुल्य प्रमाणम यानी ईशावाश्यादी मंत्र आत्मा का जैसा स्वरूप बता रहे हैं ऐसा ही स्वरूप बताने वाला आत्मा का ऐसा ही स्वरूप बताने वाला अन्य प्रमाण वो हो जाएगा ईशावाश्यादी मंत्रों का संवादक जो ईशावाशादी मंत्रों का प्रतिपाद्य अर्थ है उसी का प्रतिपादन करने वाला अन्य प्रमाण उसे प्रत्यय संवाद कहा जाएगा तो जैसा आत्मा को ईशावाश्यादि मंत्र बता रहे हैं शुद्ध एक निर्विकार व्यापक ऐसे ही आत्मा को बताने वाला यदि कोई दूसरा प्रमाण होगा तो उसे कहा जाएगा ईशा वाश्यादी मंत्रों का प्रत्यय संवाद यानी तुल्य प्रमाण जैसा ईशा वाश्यादी अपने विषय को बता रहे हैं ऐसा ही दूसरा भी उसका समर्थन कर रहा है प्रमाण तो उससे फिर ईशा वाशादी अकर्म शेष ही है यह प्रती और पुष्ट हो जाएगी समर्थक मिल जाएंगे ना ऐसा तो नो तुल्य प्रमाणम अपि बलवत्वे यानी दो प्रकार की प्रतीतियों में से एक प्रतीति की बलवत्ता में जिस प्रती में प्रत्यय संवाद प्राप्त होगा उस प्रती के बलवत्ता में कारण बनेगा वह प्रत्यय संवाद ये प्रसिद्ध है विचारकों में ये प्रसिद्ध यानी निश्चित है तो हमारे मत में प्रत्यय संवाद भी विद्यमान है ये वेदांती कह रहे हैं उसे बताने के लिए ही भाष्य में गीता नाम मोक्ष धर्म च एवं परवात्त वाक्य भाषकर भगवान लिख रहा है प्रत्यय संवाद दिखाने के लिए अभी तक के भाष्य से यह स्पष्ट किया कि ईशावाश्यादी मंत्र एकात्म परख है और ये ईशावाश्यादी मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्म एक का समर्थन करने वाला यदि दूसरा भी कोई प्रमाण मिल जाए तो तुल्य प्रमाण होने से प्रत्यय संवाद होने से ये ईशावास्यादि कर्म अशेष ही हैं यह प्रतीति और सुदृढ़ हो जाएगी इस अभिप्राय से बात के लिख रहे हैं और यही अभिप्राय टीकाकार अवतरण में स्पष्ट कर रहे हैं इसलिए कहते हैं टीकाकार की उपनिषद अर्थे गीतादि संवाद तो उपनिषद के अर्थ में यानी आदि का जो अर्थ है आत्म एकत्व, इस अर्थ में गीतादि तुल्य प्रमाण विद्यमान है गीतादि संवाद विद्यमान है का अर्थ ऐसा ही आत्मा का स्वरूप बताने वाला उपनिषद अर्थ का समर्थक गीतादि प्रमाण विद्यमान है पद पद तस्तनिषदपद्यन ऐसात्म्य प्रमाणातर अलम्भ विरोधन अपलपनीय तो तस्मात तुल्य प्रमाण विद्यमान तस्तुल प्रत्यय संवाद होने से अन्य प्रमाणों से भी आत्म एकत्व का समर्थन होने से ये तस्मात् अर्थ निकलेगा उपनिषद पद समन्वयन तो उपनिषद पद का समन्वय का अर्थ है उपनिषद पद वाच्य उपनिषद पद का अर्थभूत जो आत्म ऐक्य है उससे अवगम्य मानम एक उपनिषद पद समन्वय से यानि उपनिषद पद वाच्य रूपेण न अवगम्यमान जो आत्म ऐक्य है आत्मा का एकत्व है न प्रमाणांतर अनुपलंभ विरोधे तो प्रमाणांतर से अनुपलब्ध है ऐसा दिखा करके प्रमाणान्तर के साथ विरोध दिखा करके अनुपल्भामक विरोध दिखा करके न नियम न काम के साथ है अपलपनीय कहा जाता है त्याग, त्याज्य को, त्याग योग्य अपलपनियम अपलाप करने योग्य अपलाप कहते हैं त्याग को त्याज्य अपलपनियम का अर्थ निकलेगा और न अपलपनीयम का अर्थ है न त्याजम ये जो और न त्याज्यम कौन अकात्म्यम तो ऐक्म्यम न अपलपनीयम ऐसा अनु करना एकात्म्य का ईशावाशादी मंत्रों का तात्पर्य विषयभूत जो आत्म ऐक्य है उसका अपलाप नहीं करना चाहिए परित्याग नहीं करना चाहिए एकात्म न अपलपनीयम का अर्थ निकलेगा क्यों अपलाप करेंगे अपलाप करने वाले ये दिखा करके कि प्रमाणांतर अनुपल्भ होने से अन्य प्रमाणों से एकात्म्य का बोध न होने से लाभ न होने से प्राप्ति न होने से प्रमाणांतर के साथ विरोध दिखा करके इस एकात्म्य का परित्याग नहीं करना चाहिए क्यों तो अन्य जो गीतादि शास्त्र हैं प्रमाणांतर उससे यह उपलब्ध हो रहा है बता गीतादि शास्त्र भी बता रहे हैं कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्म का अशेष है ऐसा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्माद् उपनिषद पद समन्वय न अवगम्यम ऐकात्म्यम न प्रमाणांतर अनुपलंभ विरोधे नपलपनीय इसके लिए वेत्रे की उदाहरण है जब एक प्रमाण का भी विषय होता है कोई तो उसका भी परित्याग नहीं किया जाता जिसे प्रत्यय संवाद प्राप्त नहीं होता उसका भी अपलाप नहीं करते हैं, तो जिस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण विद्यमान हो और प्रमाणांतर का संवाद भी उसे प्राप्त हो उसका तो सर्वथा अपलाप हो ही नहीं सकता इसके विषय में क्या कहना है ये दिखाने के लिए रूप का उदाहरण दे रहे हैं तो ये कहते यथा इंद्रियारेण अनावगम्यम अभी रूपम अवगम्य अवगम्यम न अपनुहते तो जैसे रूप का ज्ञान चक्षु रूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसे छोड़कर के अन्य इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाणों से या अनुमान आदि से ज्ञात नहीं होता निश्चित नहीं होता केवल चक्षु प्रमाण से ही निश्चित होता है तो इंद्रियांतर से अनवगम्यमान और चक्षु मात्र से अवगम्यमान रूप का भी अपलाप नहीं किया जाता प्रत्यांतर संवाद उपलब्ध न होने पर भी रूप का जैसे अपलाप नहीं करते हैं तो जो ईशावास्यादि प्रमाणों से निश्चित है आत्म आत्म आत्मयाथात्म्य और गीता गीतादि प्रत्यय संवाद भी प्राप्त है जिस आत्मयाथात्म्य को वह सर्वथा अपलाप योग्य है नहीं इसे क्या कहना है इसे दिखाने के लिए ये उदाहरण है कि यथा इंद्रियातरेण चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त इंद्रियों से अनवगम्यमान का मतलब ज्ञात न होने वाला गृहीत न होने वाला और चक्षुषा अवगम्यमान रूपम तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञात होने वाला जो रूप है न अपनुहते थे उसका भी अपलाप नहीं किया जाता जिसको की प्रत्यय संवाद प्राप्त नहीं है वो वो भी अपलाप योग्य नहीं है तो जो उपनिषद प्रमाण से सिद्ध है अर्गीतादि प्रमाणांतर का संवाद भी प्राप्त है आत्मयाथात्म्य को वह अपलपनीय नहीं होगा इसके विषय में क्या कहना है इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तथा एकात्म्यम अपनवाह तो रूप के तरह तथा का अर्थ निकला कि रूप के तरह ऐकात्म्य जो ईशावाश्यादी मंत्रों का तात्पर्य विषय है वह भी अपनवाहम यानी अपलाप योग्य परित्याग योग्य नहीं है न अपलाप अरहम अर्ह का अर्थ है योग्य अपनो का अर्थ है परित्याग तो अपनो आर्ह का तो अर्थ निकलेगा परित्याग योग्य और उसके साथ न जोड़ दो तो परित्याग योग्य नहीं है यह अर्थ निकलेगा कि न अपनव अरहम यानी परित्याग योग्य नहीं है कौन आत्म ऐक्य एकात्म ये परित्याग योग्य नहीं है इति आह इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा है गीता नाम मोक्ष धर्म एवं परकवाद तो गीता नाम यानी गीता के कई श्लोक एवं परक है क्या मतलब ईशावास्यादि मंत्र आत्मा का जैसा स्वरूप बता रहे हैं ऐसा ही स्वरूप गीता के भी श्लोक बता रहे हैं तो गीता भी ईशावास्यदि मंत्रों के तरह आत्म याथात्म परक है और मोक्ष धर्म यानी अन्य जो मोक्ष परक शास्त्र हैं, मोक्ष के साधन बताने वाले अन्य उपनिषद आदि भी वे भी पुराण उपनिषद वे यही बताते हैं कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता व्यापक है एक है सभी शरीरों में तो इस प्रकार कई प्रमाणों का संवाद प्राप्त है ईशावास्यादि मंत्रों के तात्पर्य विषयभूत विषय आत्म आत्मयाथात्म्य को तो वह परित्याग परितग अग अर् है यह अर्थ निकला ओ टीका में वाक्य और दूसरा एक वाक्य बताया है। समं सर्वेशु भूते तु भूष समे भूतेषुति परमेश्वर विनश्यत्सु यश्यति स पश्यती इत्यादि गीता इत्यादि गीता आदि शब्द से और भी गीता वाक्य लेना अभिकार्यो यमुच्चेते इत्यादि तो सर्वेशु भूतेषु या सभी प्राणियों में सभी शरीरों में समम यानी एक रूपम आत्मा के रूप में तिष्टम परमेश्वरम रहने वाला जो परमेश्वर है प्रत्यग आत्मा के रूप में वो विनश्यसु अविनश्य तो स भूतेशु का विशेषण है भूत भूतयानि शरीर प्राणी तो विनाशी है शरीर और यह परमात्मा है अविनाशी प्रत्यगात्मा उसे यह पश्यति स पश्यति तो शरीरादि विनाशी शरीरादि से पृथक जो अविनाशी अंतर्यामी परमात्मा है उसे जो जानता है वह सम्यक दर्शी है सम्यक आत्मदर्शी है उसके ज्ञान का विषयभूत आत्मा का स्वरूप यथार्थ स्वरूप है वह आत्मयाथात्म ज्ञाता है तो ये गीतावाक्य बता रहे हैं ईशावास्योपनिषद के द्वारा प्रतिपादित आत्मा को ही एक प्रकार से इसलिए संवाद है और एक एवही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुताचैव दृश्यते जलचंद्रवत तो जैसे अनेक जमीन में पड़े हुए गड्ढों में जमा हुआ जो पानी है उस पानी में चंद्रमा के अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं लेकिन चंद्रमा अनेक नहीं होता एक हैं ऐसे अनेक जो शरीर हैं भूत शब्द से ग्राह्य उन गड्ढे में अनेक गड्ढों में जमे हुए जलों के तरह भूत शब्दित शरीर हुए और उनमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूप जो आत्मा है वह अनेक सा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः एक है इस प्रकार ये आत्म एक प्रतिपादक यह वाक्य भी है एक ए वही भूतात्मा इत्यादि ये है प्रत्यय संवाद इनसे हैं मोक्ष शास्रानांच ये एक होने से पर ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्म आत्मयाथात्म प्रत्यंतर संवाद होने से प्रत्यय संवाद होने से सर्वथा अनपलपनीय है अपलाप अर् नहीं है परित्याज्य नहीं है ग्राह्य है ये बताया गया बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे